वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदव मनोहर वनछाकश कृपासी व्यवचा पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकघयतगिरी यम बंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वै पिया वैकेश्वस भक्ति पदे देवी सत्वी नमो नमः नारायण ना नमस्कृत नरंज नरोत्तम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति भक्तिमदा ख जगद सदा पिभवनमोहम तेस्प शिव भीरींचन तम शरण्यम भीताति हम पनुतपाल दीपोत वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंद मनीषाया विस्फुित कि वो स्वधरसी पूरागर स सागर सारूर्ति साराधि का मि क्यमको श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रे आदत गदाधर शिवसि से गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजान लंबित भुजौ कन का संकर्तनेकतरो कमताक्ष विश्वामर दिजवर जुगध वंदेयगत्रिय करुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, किष्णा किष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे यस्मा प्रिया प्रिय वोग संयोग जन्म यस्मा प्रिया प्रिय वो संयोग जन्मो शोकाग्निनाशकलजनुषूद शोकाग्निनाशकलजनुषुद यस्मा प्रिया प्रिय विगस संयोग जन्म शोकाग्निनाशकलजनुषूद दुख औधम तदपि दुख अत धिया अहम भ्रमो न भ्रमी बदमी तबदागम शिशिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए ये दो दिन का जिंदगी में आपका जीवन में जो सुख और दुख आते रहते हैं इसमें मोहित नहीं होना दुखी नहीं होना और सुखी नहीं होना परंतु ये शरीर छूटने का बाद आपका क्या दशा होगी कौन सी जायगा आपको जाना पड़ेगा कौन से हालत होगा इसी शरीर रहते हुए इस, स, इस सब विषय को ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए चिंतन करना चाहिए हम लोग सोचते हैं जो स्वर्ग का राजा इंद्र जी बहुत सुखी हैं और कोई चक्रवर्ती राजा है वो सब भी बहुत सुखी हैं केवल दुखी मैं हूं लेकिन भागवत जी में भागवत जी का महात्म वहा देखा जाता है नौ इंद्रस् सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्थि विरक्त समूनेर एकांत जीवन इंद्र का सुख है हम लोगों का चिंतन में इंद्र का शायद सुख है चक्रवर्ती राजा का शायद सुख है लेकिन भागवत जी महापुराण का प्रमाण देखो महात्मा देखो महिमा उसमें लिखा हुआ है न इंद्र सूख हम किंचन केवल सुख किसका है अल सूखम मस्ती विरक्त सर एकांत जीवन इंद्र महाराज का जिंदगी देखो क्या है बीच बीच में कितना सारे ओसुर लोग हिरण्य के हिरण्य के शिगु महाराज का आक्रमण चढ़ाई हो जाते स्वर्ग राज्यों पर और वो भाग के डर के मारे भाग के वहां वहां छुप जाते हैं किसी भी हालत से उसका तो चैन नहीं है बेचैनी बने रहते हर वक्त पिथु महाराज जी ने सौ जग करने का चेष्टा किया उसका अंदर में बड़ा हिंसा आ गया उसी चक्कर में फंस के कितना समय बर्बाद हो गया और सारे राजा का बारे में देखो ग्वयराज से लेकर बहुत सारे महाराज का जिंदगी देखो इन लोगों जिंदगी में कभी सुख बोल के चीज नहीं है लेकिन विरक्त जो जिसका अंदर में विषय का कोई भावना नहीं है चिंतन नहीं है एक श्लोक सुनने से आपको पता चलेगा सुंदर विपदो नहीं बिपदो विष्णु विष्णु जन्म ृति जन्मलाभ पर अंति में नारायण श्रुति किसी भी हालत से किसी को छुटकारा नहीं है जिसको आप मुसीबत बोल के टूट पड़ते हो विचार करके देखो सच्चा वो दुख है इसीलिए तो प्रोलाद महाराज जी सुंदर जीव सुंदर बताए यशमान प्रिय प्रिय संयोग जन्मो सो का शोका ना सकूम भ्रमी बदमे तबा स योगम ये जगत में आज ही एक भक्त का शरीर शांत हुआ जाना पड़ा रो रहे थे सब पुत्र परिवार कितना टूट टूट के रो रहे थे देखे बरा आश्चर्य लगा पसन्नोपी न पस्वती देसी ये जर जगत पश्निस जगदिदम क्षण भंग देखो ध्यान देकर विचार करो पश्नि सं जगदिदम क्षणंगष्ठम ये तो जिंदगी दो दिन में पल में कब चले जाएंगे कोई ठिकाना है भक्ति में ठाकुर सुंदर कीर्तन लिखे गुरु वर्गो ने की कमल दौलो दौलो जीवन टलो मो कितना सारे कीर्तन लिखे हैं कितना महाजनों ने सब बताए न पुरुधन जन जौवन गौरवम हरति स्वरूप अखिलवाद प्रवा इत्यादि जानते हो श्रीमद भागवत जी का महापुराण में विचार करके देखो गोकर्ण जी महा भागवत जी महाराज का साध आत्मदेव में टूट टूट कर रोते हैं और बोलते हैं हमको बचाओ हमको बचाओ धरो दया निधे हे दया का निधि समुंदर अथोई के पास सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्पकार क्रियो सर्वतो सिद्धो सर्व विद्याशारद सर्व संशयो संक्षेपता गुरु राही तो वही वैष्णव वही गुरु जो तुम्हारा जिंदगी से दुख बल के कोई चीज सब हटा देंगे कोई भी चीज हो दुख उसको हटा देंगे रखने नहीं देंगे आत्मजीप जी तो रो टूट टूट कर रोते हैं बोलते क्या करें हम बचाओ हमको महाभगवत गोकर्ण जी उपदेश देते हैं ये देखो देहो अस्थि मंस रुधिरे अभिमतिम तेजोतम पश्निषम जगदिदम कण भंग ये नहीं देखते हो फूल बोका पिता को क्या उपदेश दिए देहो मंगसि देहो अस्थि मंस रुधिरे अभिमतिम तेजोतम आपस्य निशम जगदिदम खणभंगुनिष्ठम तो क्या करें हम बल्ल धर्म भजस् सततम तेजो लोक धर्म धर्म भजस् सततम तेज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषाण जो हि काम तिष्ण ये रास्ता है मरे क्या करें बोले तुम एक काम करो धर्मों का नाम में जो उट पटांग चल रहा है पूरा दुनिया में जितना भी बताओ उल्लू का आंख में सूरज उठे तो उसका क्या कीमत है बोले हमारे कुछ दिखाई नहीं पड़ता जितना समझाओ भागवत भाग में बार बार बताया सुंदर लिखा हुआ है जानो अस्थायो नरो नौ प्रमादे कहिरचित धावन निर्मिलित व नेत्र न पले न पतित इहो स्टिल आई एम सो फुल आई कैनोट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बोले क्या बताया बोले जो जिस जिस धर्मों को आश्रय करने का बात जिसको आश्रय करने का बात तुम आंखें बंद कर चलो अर्थात तुम्हारा लोग धर्मो वेद धर्मो समाज धर्म जितना सारे है उसको इग्नोर करो यू कैन इग्नोर इट इसमें कुछ नहीं होगा धावन निमिलित हो वेत्रे न स्खलित न पतित हो उसका पतन का कोई संभावना नहीं वो धर्म क्या है महाराज जानते हो इतना दिन में सीखे नहीं हो इसको ही बोलता है भागवत धर्म इसको ही बोलता है भागवत धर्म भागवत धर्म को आत्मधर्म बोला गया वो आत्मधर्म हो आत्मा का धर्म लेकिन किसी को समझाओ करेगा नहीं? नो को आध्यात्मिक और आधा आध्यात्मिक अक्षजो दर्शन और अधखक्षजो दर्शन आध्यात्मिक माने मेटेरियल व्यू लेकर इस जगत को दर्शन करने जाओ इट इज द टाइट बॉन्डेज फॉर यू शील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को सही बहुपा ने यह बताए कल खुलकर सुन लो क्या बताया भले तुमने ये आध्यात्मिक दृष्टि लेकर जो जगत को देखने का कोशिश करो ये जगत को कंट्रोल करने का कोशिश करो ये जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का कोशिश करो इट्स अ टाइट बॉन्डेज फॉर यू जगत में एक प्राणी दूसरे प्राणी को डोमिनेट करना चाहता है सबसे बड़ा बीमारी है वो चाहता है सबका ऊपर हाम राज करे लेकिन ये होता नहीं यही सबसे बड़ा बीमारी है सब दुखी है इसलिए क्योंकि इसका कोई वे आउट नहीं वे आउट एक ही है संत महात्मा का मुखारविंद से गौड़िया मठ का पोचार के बारे में हमको बोलने का बहुत इच्छा था तब आप सोचोगे संत महात्मा कौन है म्यूचुअली इफ आई गिव यू सम यू आल्सो समू ऑलो गिविंग सम गिविंग मी सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम भी आपको गोस्वामी बोलोगे तुम भी हमको गोस्वामी बोलोगे ये विचार तो नहीं है ये विचार नहीं है कहा से यह सब आया सिलो केशव गोसाई महाराज खड़ा हुआ है पोचर पार्टी पोचर से आए हैं उसके बाद उसको प्रणाम किया शिष्यों सब थे प्रणाम किया कौन कौन शिष्य हम नाम नहीं बोलेंगे प्रणाम करने के बाद केशव गोसाई महाराज पूछते हैं ए प्रोचा कैसा हुआ बोलो अरे महाराज कहा बोलो कितना तालिया कितना झूमने लगे आदमी सब चारो ओर के सब क्वेश्चन चुपचाप सुनते रहे उसके बाद उसका जब लेक्चर भाषण संपन्न हो गया भले हमको आज मालूम है तुम कुछ पोचर नहीं कर पाया तुम्हारा कुछ नहीं पोचर हुआ गौरिया मठ का कथा ऐसा है इट्स इवोल्यूशन फॉर द होल वर्ल्ड गौरिया मठ का बात ऐसा है पूरा दुनिया में इवोल्यूशन लाएगा गौड़िया मठ आदमी हो तो गौरिया मठ बात बोलो हम काल भी बताए फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेबर बिकम तुम्हारा प्रचार करना तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारा काम नहीं है जब तुम्हारा बूंद भी कोई प्रतिष्ठा का आखंड नहीं है चाहे तुमको जंगल में भेजा जाए चाहे लाखों आदमी के सामने बैठा जाए तब तुम्हारा मुख से गौर गौरहरी अपराकित जगत का वो जो हरी कथा आपको परिवेशन करे और जगत का मंगल करे नहीं तो तेल लगाकर कभी प्रचार नहीं हो सकता देखो गोकर्ण जी पिताजी के सामने प्रचार किए भागवत में कितना सारे इंस्टेंट है परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी परम मंगल का वार्ता बोल दिया कैसे परम मंगल खेम कैसे मिलता है इसका रास्ता बता दिया काल भी बताया था काल बताया था शायद परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं तो हमारा मंगल कैसे होगा तो हमको मालूम है जो काल ही हम मरने वाला सात दिन है अब क्या करें उसमें कल बताया था व्याख्या नहीं करेंगे अथो पर संसिधि योगी नाम परम गुरुम पुरुष सेह यम मृियम सर्वथा जब जानते ही हो टुडे तो और एनी टाइम यू कैन गो तो क्यूं मूरख का माफिक समय बर्बाद कर रहे हो वाई इसका लिए परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया सुखदेव गोस्वामीजा ने जो जब हमको मालूम है जिंदगी जाना ही है तो ऐसा पद्धति बताओ संसिद्धिम अत्यांतिक खेप का निवृत्ति रखा गया ना आज का विषय तो इसका विषय ए उत्तर है जो अत्यांतिक जो खेम अत्यांतिक दुखों का निवृत्ति संभव नहीं है कब संभव है भक्ति अमृत स्वरूपा सा अमृत स्वरूपा नारद भक्ति सूत्र में जब तक तुम्हारे अंदर में भक्ति ना आ जाए भक्ति विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति के बारे में हम बताते हैं। इसका भी बहुत विचार है जब तक आपका अंदर में भक्ति ना आए तो आपका आपका कोई रेहा नहीं है नो स्टेप इसलिए बताए सिसिद्धि सिद्धि तो बहुत किस्म का है अठारह किस्म का गौनो सिद्धि मुखो सिद्धि मिलाकर अठारह किस्म का सिद्धि यू कैन गेट एनी थिंग ये सिद्धि लेकर आपका कुछ फायदा नहीं है गणपति देवता को बहुत पूजा करोगे हैं गणेश जी को माल दो माल हमको माल चाहिए माला माल हो जाए और ब्रह्म संगीता में साफा लिखा हुआ है जग पाद पल्लव विनिधाय कुंभे प्रणाम समय स गण विज्ञान विहंत मलमस्त जगत गोविंद महादि पुरुषम तम अहम भजामी गणपति देवाया जाओ पूजा करोगे क्या फायदा होगा मालामाल हो जाओगे हैं बट फॉर हाउ लॉन्ग कितना दिन के लिए शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं सुंदर व्याख्या करते हैं गणपति महाराज का जो सूढ़ है ना ये जो नाक का, नाक है है ना सूर्ण जानते टांग टांग ये सूर को शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्याख्या किए जो लोग गणपति देवता का करे, वो आध्यात्मिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति अपना इंद्रियों के द्वारा सारा विषय को भोग करे और दुनिया का तमाम कचरा को अपना घर पे अपना हृदय में भरने का कोशिश करे आई नाक है ऐसा करके सूख लिया गंदों को सूख लिया हम अपना कानों से सुना है तुम क्या बोलोगे अच्छा अपना कानों से सुने हो ऐसा बुद्धि है अभिमानी व्यक्ति का ऐसा ही विचार है अपना कानों से सुना है अपना विचार से बुझा है अच्छा अपना विचार लेकिन हमने बार बार ये बोला सरस्वती ठाकुर का बात तुमको भक्ति करना ही है टूडे ऑफ टूमोरो हमने यह बात बार बार बताया Logical लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दूट ट्रूथ अपरागिक जगत का जो रास्ता में जाना चाहो तो आपके सारे तर्क वितर्क सारे बंद it. इसका बारे में श्लोक बताया व्याख्या करने का समय नहीं मिला पहले बताया था दो दिन पहले गणपति देवता को पूजा करो लक्ष्मी देवी को पूजा कर हमको वृंदावन में प्रश्न कर महाराज लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी का वाहन कैसे ये उल्लू हो गया लक्ष्मी देवी तो धन की अधिपति अधिश्चाति देवी वो तो उसको हाथी घोड़ा कुछ होना चाहिए उल्लू को कैसे बनाया हाँ महाराज देखो तो इसका सीधा उत्तर लक्ष्मी देवी जिसका ऊपर सबर हो जाए वो उल्लू हो जाए ही कैन नॉट सी ही कैन नॉट पास एनी जजमेंट हुई वैष्णव एंड हुईज नॉट वैष्णव दे कैन नॉट अंडरस्टैंड समझने का बाहर हो जाता किंतु उल्लू का मापी हो जाता पैसा आने से लेकिन ये बात हम सब, सबके लिए नहीं बोलते प्रहलाद महाराज उल्लू ना बने पृथ्वी महाराज धुआ महाराज जनक महाराज सारे तमाम इतिहास को देखो अपराखित तो इतिहास इतिहास हम बताने नहीं बोले पहले भी बताया था टू गेट रीड ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोजॉफी इस कॉल एक्चुअल हरिभजन इसका बारे में कभी समय हो तो व्याख्या करेंगे जब हो जाओगे। टू गेट रीड ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोजॉफी हिस्ट्री एंड एलिगोरी सॉरी टू गेट रीड ऑफ हिस्ट्री एंड एलिगोरी इस कॉल एक्चुअल हरी भजन बट सॉरी वी आर ऑल डीप इन टू टू फैक्टर्स जब ये छोड़ोगे तब हरिभजन होगा तो सारे दुनिया विचार करके देखे अपराकृत इतिहास जितना सारे दुनिया में परीक्षित महाराज से लेकर जितना बड़े बड़े महाराज देखो वो सारा दुनिया में अपना जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट कर सकता लेकिन तुम्हारा घर में तुम्हारा बीबी मानता नहीं तुम्हारा बात तुम्हारा छोटे बच्चा इग्नोर यू तुमको क्यों इसका कारण क्या है परीक्षित महाराज इधर से बैठकर ऑर्डर पास करे तो सप्त तो में सब जाएगा आदमी अक्षित महाराज का ऑर्डर आया है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्या कारण है इसका उत्तर है ये सब महाभागवत है इसका महाभक्ति है कृष्ण के चरण में जब आपका हृदय में भक्ति आएगा ऑटोमेटिक रूप को सही बात लिखे हैं प्रणनम सर्वजगतम सर्व जगत को तुम अपित कर सकोगे इसका पीछे कोई संदेह नहीं है इसलिए भागवत धर्मो अर्थात आत्मधर्मो गुरु वैष्णवों का अनुगत्व में पालन करो तो उसमें तुम्हारा अत्यांतिक मंगल हो जाएगा प्रेम भक्ति प्राप्त होगा तो जब हम बताएं वो जो उधर बताए थे धर्मम भजतम तेजोलो को धर्मम सेवस्व सदुपुरुषान तय जो लोक धर्मन लोक धर्मो तय करो कौन सी धर्म करे बोले ओ अपराखित भागवत धर्मो धर्मम भजस्व धर्म स्पेसिफिकली बोला धर्मम भजस्व सततम तेजो लोक धर्मन तुम जो वेद धर्म लोक धर्मो जितना सारे समाज क्या कहेगी ये क्या कहेगा सब त्यक करो और भागवत धर्म को चर्चा करो और सेवस्व साधु पुरुषाण जो ही काम तिष्णाम ये दोनों इंटर रिलेटेड जब तुम विशुद्ध वैष्णव का सेवा नहीं करोगे तुम बोलोगे महाराज हम पचास साल से वैष्णव सेवा कर रहे हैं स्टिल आई एम इन बॉन्डेड स्टेट हाउ इज दैट पॉसिबल एब्जेक्ट संभव नहीं है संभव नहीं है जगद इदम खणभंगनिष्ठम पशा निशदीद खणभंगुनिष्ठ के कृपासी व्यवस्था पतिता पावने नमः